जीवन मिलता नहीं निर्मित करना होता है जन्म मिलता है जीवन निर्मित करना होता है इसीलिए मनुष्य को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा का एक ही अर्थ है कि हम जीवन की कला सीख सके मुझे याद आती है एक घर में बहुत दिनों से एक वीणा रखी थी उस घर के लोग भूल गए थे उस वीना का उपयोग। पीढ़ियों पहले कभी कोई उस वीणा को बचाता रहा होगा अब तो कभी कोई भूल से बच्चा उसके तार छेड़ देता था तो घर के लोग नाराज होते थे कभी कोई गिल्ली छलांग लगा के उस वीणा को गिरा देती तो आधी रात में उसके तार झंझ न जाते घर के लोगों की नींद टूट जाती वो एक उपद्रव का कारण हो गई थी उस घर के लोगों ने एक अंतर किया कि इस विना को फेंकते जगह घेरती है कचरा इकट्ठा करती है और शांति में बाधा डालती है अगर उस विना को घर के बाहर कूड़े घर पर फेंका वे लौट भी थे के गुजरता था उसने वो बीना उठा ली और उसके तारों को छेड़ दिया गए उस रास्ते के किनारे ठहर गया घरों में जो लोग थे वो बाहर आ गए वहां भीड़ लग गई वो भिखारी मुक्त हो उस वीणा को बचा रहा था जब उनके तो बीमा को स्वर और मालूम पड़ा और जैसे ही उस भिखारी ने बजाना बंद किया वे उस से बोले वीणा लौटा हमारी उस में का वीना उसकी है जो बजाना जानता है और तब तो फेंक चुके हो तब को नगर कब मैं बिना वापिस चाहिए उस भिखारी का का होगा फिर जगह कोई बच्चा उसके पारों को चलेगा और घर की शांति बंद होगी बंद भी कर सकती है यदि बजाना न आता हो वीणा घर की शांति को गहरा भी कर सकती है यदि बजाना आता हो सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है जीवन भी एक वीणा है और सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है जीवन हम सबको मिल जाता है लेकिन उस जीवन के वृणा को बजाना बहुत कम लोग सीख पाते हैं इसलिए उदाती है इतना दुख है इतनी पीड़ा इसलिए जगत में इतना अंधेरा इतनी चिंता है इतनी घृणा है इसलिए जगत में इतने युद्ध है इतना वे मनस है इतनी शत्रुता है जो संगीत बन सकता था जीवन वो संगीत बन गया है क्योंकि बचाना हम उसे नहीं जानते शिक्षा का अर्थ है कि हम जीवन की बीना को कैसे बजाना सीख लें लेकिन ऐसा मातम पड़ता है जिसे हम आज शिक्षा करते हैं वो भी जीवन की बीना को बजाना नहीं सिखा पाते वो जीवन के बीना को तो ब्रह्म को सिखा देती है करना जीवन की बीमा को बंद कर लेते हैं जीवन की बीमा को सजा देते हैं।, हैं जीवन की बीमा मोती जर देते है लेकिन मोतियों से बिना बचती है जो भूलों से नरम लोग आज की शिक्षा आदमी को सजा के छोड़ देती है लेकिन तो उसके जीवन के संगित को बजाने की संभावना उससे पैदा नहीं हो पाती और रखी है, कि को तो तो को को तो तो है की पहली शिक्षा हो जाती तो शिक्षा कभी को सीखी ही नहीं आज की शिक्षा से क्यों होती है पहले की शिक्षा से भी नहीं हो पाती कभी कभी भूल हो रही है और वो भूल यही हो रही है कि जीवन के बजाने को जीवन पर ध्यान नहीं है बीना को सजाने पर ध्यान का अर्थ है एक व्यक्ति को अहंकार दे देना भी दे देना एक व्यक्ति के भीतर अहंकार की जलती ही प्याज के अतिरिक्त और कुछ भी पैदा नहीं कर पाती विश्वविद्यालय से निकलता है कोई तो अहंकार को गरी हुई आकांक्षाएं लेके निकलता है ये मन यू मानूंगी वहां पहुंच जाने की सब प्रथम हो जाने की पागल दौड़ से भर के बाहर निकलते हैं। जीवन की बड़ी प्रभावी है प्रथम आने की दौड़ प्रारंभ हो जाती है तो हो पहले विद्या भर्ती होता है तो हम उसे सिखाते हैं पहले आने का पागलपन वो एक तरह का तो बुखार है जिससे सभी पीड़ित महत्वाकांक्षा एक तरह की बीमारी है जो हम सब प्राणों को घेर लेती है और शिक्षा महत्वकांक्षा ही बाप भी विद्या में भी वो तो जहर देते है वह आपको सिखाते हैं की नंबर एक होना प्रति जो में सुख है हमारा अर्थ जो शिक्षा का जो प्रथम है वो सुखी है जीस ने एक वचन लिखा है जो हमें पारा, का जो खड़े होने में समर्थ हो जाते तो जीसस पागल है या हम सब पागल है जीसस कहते हैं धर्म और विरोधी में समर्थ है क्यों क्योंकि जो अंतिम खड़ा हो जाता है वो सभी बुखार से मुक्त हो जाता है दौड़ से मुक्त हो जाता है और जहां कोई बुखार नहीं जहां कोई दौड़ नहीं जहां कोई पागलपन नहीं कहीं पहुंचने का वह अपने जीवन की वीणा के अतिरिक्त बजाने को और कुछ भी नहीं बचता है लेकिन हम तो सभी को दौड़ दे रहे हैं सारे दो पागलपन पैदा कर रहे और इसलिए इतनी बेचैनी है इतनी परेशानी है इतनी प्रतिस्पर्धा है इतना संघर्ष शिक्षित आदमी उस संघर्ष में ज्यादा है उस अशांति में ज्यादा है सच तो यह है की जिस देश में जितने ज्यादा लोग फसल होते हो समझ लेना चाहिए उस देश में उतनी ज्यादा शिक्षा फैल गई है शिक्षित ज्यादा होंगे काम होंगे शिक्षित ज्यादा होंगे मानसिक रूप में बीमार ज्यादा होंगे आज अमरीका सबसे ज्यादा शिक्षित देश है क्योंकि सबसे ज्यादा आदमियों को पागल वही कर पाता है सबसे ज्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं क्योंकि हर आदमी एक ऐसी दौड़ में है जो पूरी नहीं हो सकती और अगर पूरी भी हो जाए तो दौड़ के अंत में पता चलता है कि हाथ खाली रह गए हैं और कुछ भी नहीं मिला मैंने सुना है सिकंदर मरा और जिस राजधानी में मरा उसकी अर्थी निकाली गई तो मरने के पहले उसने अपने मित्रों से कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना मित्रों ने कहा पागल हो गए हैं आप अर्थी के भीतर हाथ होते हैं सदा बाहर नहीं होते सिकंदर ने कहा मेरी इतनी इच्छा पूरी कर देना हालांकि जीवन में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई है मर तुम कम से कम इतनी इच्छा मेरी पूरी कर देना की मेरे दोनों हाथ बाहर लटके रहने देना मरे हुए आदमी की इच्छा पूरी करनी पड़ी उसके दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे जब उसकी अर्थी निकली तो लाखों लोग देखने को आए थे हर आदमी यही पूछने लगा कि अर्थी के बाहर हाथ क्यों लटके हैं? कोई भूल चूक हो गई है हर आदमी यही पूछ रहा था पांच होते होते लोगों को पता चला भूल नहीं हुई है सिकंदर ने मरने के पहले कहा था मेरे हाथ पटके रहने देना और जब मित्रों ने पूछा था क्यों तो सिकंदर ने कहा था मैं लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ जो पाने की कोशिश की थी वो नहीं पा सका मेरे दोनों हाथ खाली हैं ये लोग देख ले शायद इसीलिए हम हाथों को अथी के भीतर छिपाते हैं ताकि पता न चल जाए की हाथ खाली जिंदगी भर दौड़ते हैं और कहीं नहीं पहुंचते हां दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंच के भी कहीं नहीं पहुंचते पहुंचना नहीं हो पाता क्योंकि जिस चीज की तलाश में चलता है आदमी आनंद की तलाश में वो कहीं भी पहुंच के नहीं मिलता वो तो उस आदमी को मिलता है जो तो पहुंचने की दो छोड़ देता है क्यों क्योंकि आनंद आदमी के भीतर है बाहर नहीं अगर बाहर होता तो हम दौड़ के पास जाते और पा लेते अगर मुझे तुम्हारे पास आना हो तो चलना पड़ेगा लेकिन अगर मुझे मेरे ही पास जाना हो तो चलने की कोई जरूरत नहीं है अगर मुझे दूर पहुंचना हो तो यात्रा करनी पड़ेगी लेकिन अगर मुझे पास ही पहुंचना हो तो कम यात्रा करनी पड़ेगी और अगर मुझे वहीं पहुंचना हो जहां मैं हूं तब तो यात्रा करनी ही नहीं पड़ेगी एक बहुत बुनियादी भ्रम है कि आनंद कहीं पहुंचने पर मिलेगा सारी शिक्षा उस भ्रम को पैदा करती है वो कहती है फल जगह पहुंच तो आनंदित हो सकते हो ये, ये प्रमाण पत्र मिल जाने पर आनंद मिल जाएगा प्रमाण पत्र मिल जाते हैं आनंद नहीं मिलता तब हाथ में कागज का बोझ घबराने वाला हो जाता है और तब ये लगता है आनंद तो नहीं मिला लेकिन हम आदमी को दौड़ाते रहते हैं प्राइमरी में पढ़ता है तो उसको कहते हैं हाई स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ता है तो कहते हैं लक्ष्य यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता तो हम कहते हैं जिंदगी में शादी में विवाह में और सब कहानियां सब उपन्यास और सब फिल्में जहां शादी विवाह हुई वही दी एंड आ जाता उधर से हम कहते थे बस सब कहानियां पढ़े तो एक बड़ी मजेदार बात है उन कहानियों में लिखा है उन दोनों की शादी हो गई फिर वे दोनों सुख से रहने लगे हालांकि ऐसा होता नहीं इसके बाद कहानी नहीं चलती है क्योंकि इसके बाद कहानी बहुत खतरनाक कहानी यहाँ पूरी हो जाती नहीं ना तो शिक्षित होने से आनंद मिल पाता ना विवाह से आनंद मिल पाता ना संपत्ति से आनंद मिल पाता ना पद प्रतिष्ठा से आनंद मिल पाता कास्ट दुनिया के सब वे लोग जो बड़े पदों पर पहुँच जाते हैं ईमानदारी से कह सकें तो वे कह सकेंगे कि कुछ भी नहीं मिला वे सारे लोग जो बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं अगर ईमानदार हो और लोगों को कह दें तो शायद वे कहेंगे धन तो मिल गया लेकिन और कुछ भी नहीं मिला लेकिन इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा उसका कारण कारण यह है कि जो में ने लड़की भर दौड़ा हो और जब उसने उस चीज को पा लिया हो जिसके लिए दौड़ा है अब अगर वो लोगों से कहे की पातोलिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला तो लोग कहेंगे तुम व्यर्थी दौड़े तुम्हारा जीवन बेकार हो गया अब वो अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है भीतर तो जान लेता है कुछ भी नहीं मिला मैंने सुना है एक जेलखाना था और उस जेलखाने में एक अस्पताल था और उस अस्पताल में जेलखाने के कैदियों को बीमार कैदियों को रखा जाता था जंजीरें बंदी रहती थी अपनी अपनी खाटों से सौ खाटी थी और जेल खाने की बड़ी दीवार थी दरवाजे के पास नंबर एक की खाट थी उस नंबर एक के खाट का जो मरीज था सुबह उठ के बाहर देखता था दरवाजे के और कहता था आ कितना सुंदर सूरज निकला है निन्यानबे मरीज जो अपनी खाटों में जंजीरों से बंधे थे तड़फ कर रह जाते थे कि उनके पास दरवाजा नहीं, नहीं तो वे भी सूरज को देख लेते रात होती और बाद में कहता आस तो पूरे चांद की रात चांद आकाश में उठ गया है और वे निन्यानबे मरीज जो अपने खाटों से बंधे थे उनके प्राण तड़फड़ा के रह जाते कि काश वे भी नंबर एक की खाट पर होते नंबर एक की खाट का मरीज बहुत आनंद ले रहा कभी वो कहता कि नरगिस के फूल खिल गए हैं कभी कहता रात रानी खिल गई है कभी कहता जूही खिल गई है कभी कहता कि इस समय तो गुलमोहर सुर्ख आकाश को ढके हुए निन्यानवे वे मरीज उससे कहते कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो लेकिन मन में कहते कि हे भगवान ये आदमी कब मर जाए नंबर एक तो होना बहुत खतरनाक है कि पीछे के सब लोग प्रार्थना करते कि यह आदमी कब मर जाए ऐसे कोई राष्ट्रपति हो जाता तो सारे लोग सुख संदेश भेजते और अगर उनके मन में हम उतर सकते तो वो कहेंगे कि ये आदमी कब विदा हो जाए कब इसे हम राजघाट पहुंचा दें ये जगह कब खाली हो क्योंकि जगह खाली हो तो हम पहुंच सके एक नंबर के मरीज के मरने की प्रार्थनाएं करते थे कई बार वो मरीज बीमार इतना पड़ जाता था कि लगता था अब प्रार्थना पूरी हुई अब पूरी हुई लेकिन प्रार्थनाएं इतनी आसानी से पूरी तो होती नहीं वो फिर ठीक हो जाता था फिर फूलों की बात करने लगता कभी कहता पक्षियों की कतार निकल रही कभी कुछ कभी कहता बदलियों ने आकाश को घेर लिया है बूंदे पड़ रही हैं लेकिन एक दिन वो मरा वे मरीज में से सभी ने कोशिश की कि नंबर एक पे पहुंच जाए डॉक्टरों को रुस्वत जेलर को रुस्वत आखिर एक सफल हो गया कोई तो सफल हो ही जाएगा और एक आदमी नंबर एक की खाट पर पहुंच गया वहां जाके उसने देखा कि गुलमोहर के फूल कहाँ हैं, चांदी के फूल कहाँ हैं, सूरज कहाँ है चांद कहा है वहां कुछ भी ना था उस दरवाजे के बाहर जेल की और बड़ी परकोटे की दीवार और वहां से कुछ भी ना दिखाई पड़ता था न आकाश न फूल न चांद न सूरज वो आदमी हैरान हो गया लेकिन उसने सोचा कि अब मैं लॉर्ड के पीछे क्या कहूं अगर मैं कहूं कुछ भी नहीं है सिर्फ दीवार है तो लोग मुझ पर हंसेंगे हंसना वो चाहते हैं कि हम तो पहले ही जानते थे वो कहेंगे इसलिए तो हमने कोशिश नहीं की कोशिश उन सबने भी की थी लेकिन वे कहते हमने कोशिश ही नहीं की हम पहले ही जानते थे उस आदमी ने लौट के मुस्कुरा कर कहा कि आश्चर्य जिंदगी व्यर्थ गई जो द्वार पर ना पाए कितने फूल खिले सूरज की किरणों का कितना अद्भुत जाल है खुला आकाश है और पक्षी उड़ रहे हैं और उनके गीत सुनाई पड़ रहे हैं। वहां सिर्फ पत्थरों की दीवार थी नंबर एक के आगे लेकिन उसने फिर फूलों की बात की वो अपनी असफलता को भी स्वीकार नहीं करना चाहता था ऐसा उस जेल के अस्पताल में रोज होता रहा है फिर नंबर एक का आदमी मर जाता है दूसरा फिर पहुंच जाता है वही भी वही करता है जो पहले आदमी ने कहा और पीछे जो लोग हैं, वे सब उसी दौड़ से भर जाते हैं। हम अपने बच्चों को भी उसी दौड़ से भर देते हैं जिससे हमारे बूढ़े भरे हुए महत्वाकांक्षा की एम्बिशन की दौड़ से भर देते हैं और जिस आदमी को एक बार महत्वाकांक्षा का पागलपन चढ़ जाता है उसका जीवन विषा हो जाता है उसके जीवन में फिर कभी शांति ना होगी फिर कभी आनंद ना होगा उसके जीवन में फिर कभी विश्राम ना होगा और शांति ना हो विश्राम ना हो आनंद ना हो तो जीवन की वीणा को बजाने की फुर्सत कहा मैंने तो सुना है एक आदमी जब मर गया तब उसे पता चला की मैं जिंदा था क्योंकि जिंदगी की दौड़ में पता ही नहीं चला फुर्सत ना मिली जानने की कि मैं जिंदा भागता रहा भागता रहा भागता रहा जब मर गया तब तो उसे पता चला कि अरे, जिंदगी हाथ गई बहुतों को जिंदगी मरने के बाद ही पता चलती है कि थी जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम दौड़ने में कमा देते हैं मेरी दृष्टि में ठीक शिक्षा उसी दिन पैदा हो पाएगी जिस दिन शिक्षित व्यक्ति गैर महत्वाकांक्षी होगा नॉन एम्बीशस होगा जिस दिन शिक्षित व्यक्ति पीछे अंतिम खड़े होने में भी राजी होगा मैं अशिक्षित उसको कहता हूँ जो प्रथम होने की दौड़ में है क्योंकि वो ना समझ मैं शिक्षित उसे कहता हूँ जो अंतिम खड़े होने के लिए राजी अंतिम खड़े होने के लिए राजी होने का मतलब यह है कि अब दौड़ना रही जिंदगी अब दौड़ ना रही जिंदगी अब, अब जीना होगी जिंदगी एक जीना है और जीना अभी होगा कल नहीं और दौड़ सदा कल के लिए दौड़ने वाला हमेशा भविष्य की तरफ देखता रहता है जब इतना धन मिलेगा तब जीव जब इतनी बड़ी गाड़ी होगी तब जीवगा जब इतना बड़ा मकान होगा तब जीऊंगा अभी कैसे जी सकता हूँ फिर उतना बड़ा मकान बन जाता है लेकिन जब उतना बड़ा मकान बनता है तब तक का जाल और आगे चला गया होता है अमेरिका में एक अरबपति मरा एंड्रू कार जब वो मरा तो उसके पास अंदाजन दस अरब रुपयों की संपदा थी मरने के दो ही दिन पहले एक मित्र ने उससे पूछा की तुम तो संतुष्ट हो गए हो दस अरब रुपए तुम्हारे पास है उसने तो संतुष्ट मेरी योजना सौ अरब रुपए की थी मुझसे ज्यादा असंतुष्ट कोई भी नहीं मैं एक हारा हुआ हूं जो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया दस अरब रुपए उसने कहा अभी कुछ भी नहीं मेरे पास उसने दस अरब रुपए इस भांति कहा जैसे कोई दस रुपए के लिए कह रहा हो तो सिर्फ दस रुपये क्या हम पूछे कि अगर एंड कार्मेगी के पास 100 अरब रुपए हो जाते तो वो संतुष्ट हो जाता जो 10 अरब से संतुष्ट नहीं हुआ वो 100 अरब से संतुष्ट हो जाता 100 अरब होते होते उसका असंतोष हजार अरब पर पहुंच जाता है इसी की संभावना इसी का गणित ज्यादा साफ मालूम पड़ता है भविष्य में जीता है महत्वाकांक्षी और वर्तमान में है जिंदगी और वो जीता है कल की आशा और जो कल की आशा में जीता है वो आज को खो देता है और जो कल की आशा में जीता है वो आज क्रोधी रहेगा दुखी रहेगा पीड़ित तो और परेशान रहेगा सुखी तो कल होना है लेकिन कल कभी आता नहीं जब आता है तब आज ही आता है आज उसके दुखी रहने की आदत बन जाएगी और कल सुखी रहने की आशा की आदत बन जाएगी अब ये गलत व्यवस्था जिंदगी भरों से पीड़ित करेगी। इसी गलत के कारण हमने स्वर्ग में सुख का इंतजाम किया है मरने के बाद हम कहते हैं जब मर जाएंगे तब स्वर्ग में सुख होगा जब मर जाएंगे तब मोक्ष में सुख होगा ये महत्वाकांक्षियों की आकांक्षाएं हैं जिनका लॉजिकल तार्किक परिणाम यह हो गया है कि इस पृथ्वी पर सुख हो ही नहीं सकता सुख तो मरने के बाद होगा यहां तो हम दुखी ही रहेंगे आज तो दुखी ही रहेंगे सुख कल होगा। जिस आदमी के जीवन में इस भांति की भ्रांत धारणा बैठ गई उस आदमी का जीवन बुनियाद से सड़ जाता है और नष्ट हो जाता है सुख आज है और अभी हो सकता है लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति के लिए हो सकता है जो भविष्य की आशा में नहीं वर्तमान की कला में जीने का रहस्य समझ लेता है तो मैं शिक्षित व्यक्ति उसको कहता हूं जो आज जीने में समर्थ है अभी और यही लेकिन इस अर्थ में तो शिक्षित आदमी बहुत कम रह जाएंगे असल में हम पठित आदमी को शिक्षित कहने की भूल कर लेते जो पढ़ लिख लेता है उसे हम शिक्षित कह देते पढ़ने लिखने से शिक्षा का कोई संबंध नहीं कबीर जैसे आदमी को भी मैं शिक्षित कहूंगा यदि भी वो पढ़ लिख नहीं सकता वो कहता है कि मैंने कागज और अक्षर नहीं जाने लेकिन फिर भी वो आदमी शिक्षित है क्योंकि वो परम आनंद में जीता है उसने जीवन की कला सीख ली है वो जान गया है जीवन की वीणा को कैसे बचाना वो शिक्षित और यह हो सकता है कि बुद्ध और महावीर अगर हमारे साथ मैट्रिक की परीक्षा में बिठा ले जाएं तो पास ना हो सके कोई पक्का नहीं राम ने रावण रामन को जीत लिया वो ठीक है लेकिन मैट्रिक की परीक्षा भी जीत पाए ये कोई पक्का नहीं हमारे अर्थों में वे शिक्षित नहीं जी सर बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी मोहम्मद निपट निरक्षर लेकिन जीवन की किसी कला को भी जानते हैं जिससे हम अपरिचित कुछ उन्होंने सीख लिया है जो हमें पता नहीं और हम शिक्षित होंगे और आधी जिंदगी कोई 25 साल की जिंदगी आदमी शिक्षा में व्यय कर देता है और तब अचानक पाता है कि वो खाली हाथ खड़ा है उसके पास कुछ भी नहीं जरूर कहीं कोई भूल हो रही है और पहली भूल ये हो रही है कि हम भविष्य की आशाओं को सिखा रहे हैं वर्तमान के सत्य को नहीं भूल ये हो रही कि हम महत्वाकांक्षा में जीने की प्रेरणा दे रहे हैं हम जीवन की वीणा को बजाना नहीं सिखा पा रहे इस भूल के बहुत से हिस्से हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा पहला हिस्सा तो यह है कि हमारी शिक्षा पांच साल या सात साल के बाद शुरू होती है जो कि बहुत गलत बात है असल में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चार साल की उम्र में आदमी 50 प्रतिशत बातें सीख लेता है जिंदगी भर की 50 प्रतिशत बातें चार साल की उम्र तक सीख ली जाती फिर इसके बाद 50 प्रतिशत ही सीखने को बच, बचता है चार साल की उम्र तक आदमी सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और ग्राहक होता है चार साल तक वो आधा ऐसा सीख लेता है जिंदगी का जिसे वो जिंदगी भर फिर कभी नहीं भूल पाता है और हमारी शिक्षा शुरू होगी सात वर्ष में पांच वर्ष में जबकि आधा आदमी बन चुका अब इस आधे बने आदमी को मिटाना और नया बनाना बहुत मुश्किल हो जाए मैंने सुना है वेजनर जर्मनी में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लटका हुआ था उस बोर्ड पर फी लिखी हुई थी उसकी कि वो जो लोग संगीत सीखने आते हैं, उनसे कितनी लेगा। उसमें पहली तो लिखी हुई थी कि जो आदमी बिल्कुल संगीत नहीं जानता उससे आधी फीस लूंगा और जो आदमी कुछ संगीत जानता है उससे दुग्नी फीस लूंगा बड़ी मुश्किल की बात थी जो आदमी जाता था वो कहता था मैंने दस साल संगीत सीखा है तो मुझसे कुछ कम फीसले वेजनर कहता है कि पहले तुमने जो सीखा है वो बुलाना पड़ेगा उसमें अलग मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें कोरा करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें नया सिखा सकू पुराना बुलाना पड़ेगा नवीनतम शिक्षा शास्त्री इस बात के लिए चिंतित है कि सात साल के बच्चे को शिक्षा देनी शुरू करनी काफी सीखे हुए आदमी को शिक्षा देनी है जो बहुत कठिन हो जाता है। शिक्षा अंदाज़न वर्ष के करीब शुरू हो तभी ठीक से शुरू हो सकती है। लेकिन जिसको अभी हम शिक्षा कहते हैं उसको दो वर्ष के करीब शुरू करना मुश्किल है दो वर्ष के बच्चे को गणित कैसे सिखाओ दो वर्ष के बच्चे को भूगोल कैसे सिखाओ दो वर्ष के बच्चे को औरंगजेब कब पैदा हुआ कब मरा ये ना समझेगी फिजूल की बातें कैसे सिखाओ दो साल का बच्चा कहेगा कभी भी मरा हो हमें क्या मतलब दो साल के बच्चे से कहो तिब्बक है, कर यहाँ वो कहेगा कहीं भी हो हमें क्या मतलब दो वर्ष के बच्चों को जिसे हम अभी शिक्षा कहते हैं वो नहीं दी जा सकती दो वर्ष के बच्चे को कुछ और ढंग से सिखाना पड़ेगा न्यूयॉर्क में एक छोटा सा स्कूल है और एक नर्तकी ने वो स्कूल शुरू किया है वो तो छोटे छोटे बच्चों को उस स्कूल में बहुत और ढंग से सिखा रही है वहां अगर बच्चों को दो दो चार होते हैं ये उसे सिखाना है तो सारे बच्चे नाचते हैं उनके उनकी का भी नाचती और दो, दो दो चार दो दो चार इसी ताल पर नाच शुरू हो जाता है बच्चे दो दो चार चिल्ला के नाचना शुरू कर देते हैं वो गणित नहीं उनका रस है उनका रस नाचना लेकिन नाचने के बाद वो पूछते हैं ये दो दो चार क्या है तब उनका गणित भी शुरू हो जाता है दो साल के बच्चों को हमें और ढंग से शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी वो नाचना चाहेंगे वो गीत गाना चाहेंगे वो छलांग लगाना चाहेंगे वो दौड़ना चाहेंगे सच तो यह है कि पांच साल के बच्चे भी यही चाहते सात साल के बच्चे भी यही चाहते हैं लेकिन सात साल के बच्चों को पांच घंटे छह घंटे सात घंटे बूढ़ों की भांति स्कूल में बंद होके बैठना पड़ता है उनकी आत्मा की हत्या शुरू हो जाती है इसलिए जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल के उस दिन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना है हालांकि घर के लोग सब दुखी हो जाते हैं और जब स्कूल का घंटा बसता है और बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनकी खुशी देखने देती है उनका बस्तों को उछाल के कूदना और चिल्लाना की छुट्टी हो गई ऐसा मालूम पड़ता है वे किसी विद्यापीठ से नहीं किसी काराग्रह से मुक्त हुए सच में अब तक जिसे हम स्कूल कहते हैं वो एक तरह का काराग्रह जिसे हम स्कूल की दीवाने कहते हैं वो अभी भी बच्चों के लिए इम्प्रिजनमेंट उनके लिए जेल और पांच सात घंटे तक छोटे बच्चों को सख्ती से गंभीरता से बिठा रखना बहुत खतरनाक उनके भीतर कुछ कोमल तंतु सदा के लिए टूट जाएंगे उसमें एक कोमल तंतु तो वो टूट जाएगा जो सहज होने से पैदा होता है स्पॉन्टेनियस होने से पैदा होता है वे बच्चे हमेशा के लिए नियंत्रित कंट्रोल्ड संभाले होंगे अपने को जबरदस्ती दबाए हुए हो जाएंगे उनकी जिंदगी एक सप्रेशन की दमन की जिंदगी होगी इस, इस दमन के कारण वे आज के अभी के के अभी सुख को लेने में सदा के लिए असमर्थ हो जाएंगे बूढ़े भी याद करते हैं बाद में कि बचपन में बड़ा सुख था उसका सिर्फ एक कारण कि बच्चे भविष्य की आशा में नहीं जीते बच्चे अभी जीते अगर एक बच्चा नदी के किनारे बैठा है तो वो अभी जी रहा है पत्थरों के साथ रेत के साथ पानी के साथ फूल के साथ उसे कल की कोई फिक्र नहीं उसका कल का कोई ख्याल ही नहीं बच्चा जीता है अभी और हम सारी शिक्षा में ऐसे इंतजाम करते हैं कि वो अभी ना जिए वो आगे जिए बस रोक शुरू हो जाता है उसे हम बीमार करना शुरू कर देते क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो अभी जिए और सीखे ये दोनों बातें एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती क्या खेल और पढ़ना साथ साथ नहीं हो सकते थोड़ा पढ़ना कम हो पाएगा शायद लेकिन हर्ज क्या है जिंदगी जो आदमी जितना खेल के तरह ले सके उतना आनंद को उपलब्ध हो सकता है क्या कभी ये विचार किया है कि खेल सदा अभी होता है लेकिन हम जिंदगी को एक धंधे की तरह लेते हैं, धंधे का फल सदा आगे होता है दुकान में अभी करूँगा फल साल भर के बाद आने शुरू होंगे लाभ फिर होगा खेल अभी होता है यहां और अभी छोटे बच्चों की जिंदगी में खेल के तत्व को खेल की व्यवस्था को नष्ट किए बिना यदि हम उन्हें शिक्षा दे सके जिसके रास्ते खोजे जा सकते हैं तो शायद हम ज्यादा सुखी मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब कोई आदमी दुखी होता है तो वह आसपास के लोगों को भी दुखी बनाने लगता है और जब कोई आदमी सुखी होता है तो आसपास के लोगों को भी सुखी बनाने लगता है क्योंकि हमारे पास जो है वही हम बांट सकते हैं सुख है तो सुख दुख है तो दुख हमारी शिक्षा चेहरों को दुखी कर देती है उदास कर देती है हारा हुआ कर देती है एक कक्षा अच्छा में तीस बच्चे हैं एक ही बच्चा प्रथम आ पाएगा उनतीस बच्चे पीछे रह जाएंगे वो कोई भी उन्तीस हो वो कोई भी एक हो एक पहला आएगा उनतीस हार जाएंगे एक जीत जाएगा जो बच्चे हार रहे उनके मन को हम सदा के लिए घातक नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि तो उनके मन में सदा इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीनता का भाव पैदा हो जाएगा कि हम हार गए अगर दो तीन वर्ष एक बच्चा हारता चला गया हारता चला गया तो वो जिंदगी भर के लिए हारा हुआ हो जाएगा एक वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहा था उसने एक कक्षा में एमए की एक कक्षा के तीस बच्चों को आधा आधा बांट दिया पंद्रह लड़कों को एक कमरे में बिठा दिया पंद्रह को दूसरे कमरे में बिठा दिया पहले हिस्से को उसने गणित का एक सवाल दिया वे सब गणित के विद्यार्थी और सवाल लिखने के पहले उसने एक व्याख्यान दिया उसने कहा ये सवाल बहुत कठिन इसको आम भी कर सके इसमें भी डर है ये गणित का सवाल इतना कठिन है कि शायद ही कोई कर सके इसके बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहिए और प्रतिभाशाली भी तीन चार घंटे लगाएगा तभी कर सकता है तो उनमें से एक विद्यार्थी ने पूछा सर हमसे आप क्यों करवा रहे तो उसने कहा हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम में से अगर कोई एक आध दो स्टेप एक आध दो कदम भी ठीक कर सके तो भी बड़ी गुणवत्ता है कोशिश करो सफल तो नहीं हो सकते हो पंद्रह लड़के थे उन्होंने कोशिश की वो दूसरे कमरे में गया जहा उसी क्लास के पंद्रह लड़के है वही सवाल बोर्ड पर लिखा और उसने कहा सवाल बहुत सरल है जो गणित नहीं जानते हैं वे भी इसे हल कर सकते तो ने पूछा फिर हमें करने को तो क्यों दे रहे हैं उसने कहा हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या एमए की कक्षा में आके भी एकाध ऐसा विद्यार्थी है जो इसे न कर पाए उन्होंने भी सवाल हल किया जहां उसने कहा था सवाल कठिन है वहां पंद्रह लड़कों में सिर्फ तीन लड़के उसे कर पाए बारह लड़के नहीं कर पाए और जहां उसने कहा सवाल सरल है वहां चौदह लड़के कर पाए सिर्फ एक लड़का नहीं कर पाया अभी एक ही कक्षा के विद्यार्थी क्या हो गया उनके मन को अगर मन ये मान ले कि नहीं कर पाऊंगा तो करना असंभव हो जाता है जब हम कक्षा में एक विद्यार्थी को प्रथम लाते हैं और उनतीस को पीछे छोड़ देते हैं तो उनतीस का मन मान लेता है कि प्रथम नहीं आ पाएंगे वे जिंदगी भर के लिए हारे हुए लोगों की जमात हम पैदा कर रहे हैं और जिस जिसे एक लड़के को प्रथम आने का भाव पैदा हो गया उसके अहंकार को जगा रहे हैं वो भी उतना ही खतरनाक अब वो जिंदगी भर ये ख्याल रखेगा कि मुझे नंबर एक ही खड़े होने की जरूरत थी वो नंबर दो बैठे में बेचैन हो मजाक में कहा करता कि अगर मुझे नरक जाना पड़े तो मैं राजी हूँ लेकिन होना चाहिए नंबर नंबर स्वर्ग में भी दो होने की मेरी इच्छा नहीं अगर स्वर्ग भी मिलता हो और नंबर दो रहना पड़े तो मैं वहाँ नहीं जाता नरक भी मिलता हो नंबर एक मिलता हो मैं राजी हूँ बनस्टा के पास गांधी जी का एक मित्र एक भक्त मिलने गया और उसने बनट साह से कहा कि आपका महात्मा गांधी के संबंध में क्या ख्याल है उसने कहा कि महात्मा है बड़े महात्मा लेकिन नंबर दो आदमी ने पूछा और नंबर एक कौन है उसने कहा नंबर एक तो मैं हूं तो दो ही महात्मा है दुनिया में एक बनट शाह नंबर एक और एक महात्मा गांधी नंबर दो वो आदमी बहुत चकित हुआ उसने लौट के गांधी जी को कहा कि बनरसा कैसा आदमी अपने मुंह से कहता है कि मैं नंबर एक हूं लेकिन बनटसा गलत आदमी नहीं था वो हम सब पे मजाक कर रहा है हम सभी नंबर एक हैं अपने मन में नंबर दो कोई भी नहीं अगर जिंदगी हमें नंबर दो कर देती तो हम जिंदगी के प्रतिक्रोध से भर जाते और अगर जिंदगी हमें नंबर एक कर देती है तो नंबर एक होने के प्रति इतने दुराग्रह से भर जाते हैं कि फिर हम और ढंग से जी नहीं सकते और हमारी सारी शिक्षा हमें यह हालत पैदा कर देती है इसे बदलना पड़ेगा ये शिक्षा बहुत वायलेंट है हिंसात्मक ये बहुत से लोगों को दुखी कर देती है थोड़े से लोगों को सुखी कर देती है जिन्हें सुखी कर देती है नंबर एक होने का सुख दे देती है वे पागल हो जाते हैं सदा के लिए उन्हें सब जगह नंबर एक होना चाहिए अन्यथा वे जी न सकेंगे और जिन्हें नंबर दो कर देती है वे सदा के लिए दुखी हो जाते हैं और हारे हुए हो जाते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंपेरिजन को शिक्षा से अलग ही कर दे तुलना को अलग ही कर दे हो सकता है इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम तुलना करें एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से सच तो यह है कि दोनों व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच तुलना असत्य है असंभव है मेरे हाथ के अंगूठे पर जो निशान है वो इस दुनिया में किसी दूसरे के अंगूठे पर नहीं मेरा अंगूठा मेरा है आपका आपका है कोई तुलना नहीं हो सकता जब अंगूठे तक इतने अलग हैं तो आत्माएं तो बहुत बहुत भिन्न है अगर हम पृथ्वी पर एक पत्थर को उठा कर खोजने चले जाएं कि इसी जैसा दूसरा पत्थर मिल जाए तो हमें ना मिलेगा एक आदमी से दूसरे आदमी की कोई तुलना नहीं हो सकती एक आदमी अपने ढंग का अनूठा है अद्वतीय एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो एक एक व्यक्ति को यूनिक होने का बोध दे सके जो ये बोध दे सके कि हर व्यक्ति अद्भुत है दूसरे से तुलना की कोई भी जरूरत नहीं तब इस जमीन पर ज्यादा सौंदर्य ज्यादा आनंद संभव हो सकेगा क्योंकि तब दुख का कोई कारण ना रहा न मुझसे कोई पीछे है न मुझसे कोई आगे है मैं अकेला हूँ बिल्कुल मेरे जैसा मैं ही हूँ मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है भी सत्य यही लेकिन अभी हमारी सारी शिक्षा कंपैरिजन तुलना पर चलती बाप अपने बेटे से कहता है पड़ोसी के बेटे को देख रहे हो कितने नंबर आ रहे हैं उसके और तुम्हारी क्या हालत हो जा रही है? वो उसमें जहर डालता है बाप है सोचता है कि प्रेम कर रहे लेकिन जहर डाल रहा है तुलना का जहर डाल रहा है वो आग भर रहा है उस बच्चे में अब वो उसको पागल कर देगा कि पड़ोसी के बच्चे से कैसे आगे होना है और पड़ोसियों की भीड़ है जमीन पर साढ़े तीन अरब लोग हैं, फिर हर आदमी साढ़े तीन अरब लोगों का दुश्मन हो जाता है सबसे लड़ रहा है हम कहते तो सहपाठी है एक दूसरे को लेकिन होते हैं सह दुश्मन कहते तो यही है कि हम साथ साथ पढ़ रहे सहपाठी कलीग से कोई कलीग नहीं है इस दुनिया में क्योंकि इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा है कोई सहपाठी हो कैसे सकता है वो जो 30 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं वो सब हर एक के दुश्मन और हर एक बाकी उन्तीस का दुश्मन है क्योंकि बेहतर दुश्मनी चल रही है कि कौन आगे जाता है कौन किसको पीछे छोड़ जाता है इस सारी दुनिया एक शत्रुओं का घेरा हो गई वहां सब एक दूसरे से शत्रुता में भरे ऐसा नहीं है कि वह दिल्ली की राजनीति में ही शत्रुता है और एक दूसरे को धक्का दे के आगे जाने की कोशिश हर घर में हर गांव में हर कक्षा में हर स्कूल में जिंदगी के हर पहलू में हर कोने में वही दौड़ है कि हम किस तरह दूसरे को धक्का दे दें और आगे हो जाएं और कोई भी ये नहीं पूछता कि आगे होकर मिल क्या जाता है ये जरूरी सवाल कोई उठाता ही नहीं की आगे होकर मिल क्या जाता है किसको क्या मिल गया है आगे होकर किसी को कुछ नहीं मिला है लेकिन आगे होने के दौर में जिंदगी खराब जरूर हो जाती है और जिंदगी में जो मिल सकता था वो चूक जाता है जिंदगी में एक ही चीज मिल सकती है और वो है व्यक्तित्व का खिल जाना मेरे व्यक्तित्व का खिल जाना दूसरे की तुलना में नहीं मेरी कली का खिलजाना किसी की तुलना में नहीं किसी पड़ोसी के फूल की नजर से नहीं मेरी अपनी कली पूरी खिल जाए तो मुझे आनंद मिल सकता है एक गुलाब का फूल खिलता है और जब पूरा खिल जाता है तो उस पौधे की जिंदगी में कैसा संगीत छा जाता है लेकिन वो संगीत इसलिए नहीं छाता कि पड़ोसी के फूल से वो फूल बड़ा है नहीं इसलिए नहीं बल्कि इसलिए की कली नहीं रह गया खिल सका है पखरी पखड़ी खिल गई है और सुगंध बिखेर सका है आकाश में और सूरज में नाच सका है पड़ोसी फूल से उसे कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन हो सकता है अगर अगर हमारी शिक्षा शास्त्री कोशिश करें और बगीचे के फूलों को समझाने चले जाएं, और गुलाब के फूल को कहें कि क्या तू तू भी कोई फूल देख पड़ोस का गुलाब का फूल कितना बड़ा खिलाए और चमेलियों को कहें तू भी कोई फूल है गुलाब हो जा और गुलाब को कहे कि कमल हो जा देख कमल के फूल को पहली तो बात है फूल सुनेंगे नहीं क्योंकि फूल इतने नासमझ नहीं है कि किसी की सुनने को राजी हो जाए सुनेंगे ही नहीं लेकिन हो सकता है आदमी के साथ रहते रहते कुछ फूल बिगड़ गए हो आदमी की आतते साथ रहते रहते प्रवेश कर गई तो हो सकता है फूल भी सुनने को राजी हो जाए और अगर किसी बगिया के फूल सुन लें ये बात और गुलाब का फूल अपनी तुलना करने लगे कमल से तो पागल हो जाए पागल होने का मतलब ये है कि गुलाब का फूल लाख कोशिश करे तो भी कमल नहीं हो सकता और कमल होने की कोशिश में गुलाब भी नहीं हो सकेगा जो कि वो हो सकता था उसकी ताकत लग जाएगी कमल होने में उसकी शक्ति लग जाएगी एक व्यर्थ दिशा में और वो जो हो सकता था वो नहीं हो पाएगा उसकी शक्ति खो जाएगी उस बगीचे में फिर फूल नहीं खिलेंगे आदमी के बगीचे में बहुत कम फूल खिलते लेकिन कभी ख्याल किया कि जब आदमी के बगीचे में फूल खिलते हैं तो खिलने का एक बहुत सीक्रेट राज कोई नहीं पूछता कि कृष्ण ने किससे अपनी तुलना की और वो किसकी तुलना में अपने को कृष्ण बनाए कोई नहीं पूछता कोई नहीं पूछता कि राम कृष्ण किसकी तुलना में अपने को बनाते कोई नहीं पूछता कि लिंकन किससे तुलना करता है कोई नहीं पूछता कि रविनाथ किसकी तुलना में अपने को बनाते दुनिया में जब भी आदमी के जगत में कोई फूल खिलते हैं तो बिना किसी तुलना के खिलते हैं लेकिन हम सबको यही सिखाया जाता है हम कहते हैं विवेकानंद जैसे बनो कोई कहता है राम जैसे बनो कोई कहता है कृष्ण जैसे बनो आज तक कोई आदमी बन सका है किसी जैसा कितने हजार साल हो गए कृष्ण को मरे हुए राम को गए हुए कितने दिन हो गए अब तक कोई राम तो नहीं बन सका रामलीला के राम को छोड़ देना रामलीला के रामों से कोई संबंध नहीं रामलीला के राम बन सकते हैं अगर कोशिश करें तो सब कोशिश नकली आदमी पैदा करवा देती है असली तो सिर्फ मैं मैं ही बन सकता हूं और अगर नकली बनना हो तो दूसरे जैसे बनने की कोशिश में लग जाए और जब नकली खोल बन जाएगी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल में हो जाएगी बाहर कुछ होगा भीतर कुछ होगा बाहर राम होगा भीतर तो वही आदमी होगा इसलिए इस स्टेज पर वो राम का काम करेगा स्टेज के पीछे सिगरेट दिएगा यही होगा यही हो रहा है, हर आदमी के दो चेहरे और वो एक चेहरा वो है जो उसने कंपैरिजन में तुलना में बना लिया किसी और जैसा बना लिया और एक उसका चेहरा जो हो सकता था जो हो नहीं पाया असली आदमी अंधेरे में छुप गया नकली आदमी रोशनी में आ गया तो जिंदगी सब झूठी और पाखंड हो गई एक एक स्कूल और एक एक बच्चे के मन पर यह बात लिख दी जानी चाहिए कि तुम अपने जैसे बनना तुम कभी भूल कर किसी जैसे बनने की कोशिश मत करो हम कब इतने इतने सभ्य होंगे कि हम हर आदमी को स्वीकार कर सके वो जैसा है वैसा हम कितने सब कब होंगे जब हम प्रत्येक व्यक्ति को बिना तुलना के सीधा देख सके वो जैसा है वैसा हम कब बंद करेंगे ये गलत ख्याल के हम दूसरे से तोले हर को नहीं कोई तराजू नहीं कोई किसी से तोला नहीं जा सकता है लेकिन तौल चल रही है अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा तुलना और दूसरे से प्रतिस्पर्धा पर खड़ी है इसलिए उसे मैं ठीक शिक्षा नहीं कहता और अगर वो शिक्षा चलती रही तो आश्चर्य नहीं है कि 50 साल में सारी जमीन एक बड़ा पागल खाना हो जाए अभी भी हो गई है अभी भी हो गई है और कोई आश्चर्य नहीं है अभी हम पागल लोग हो जाते हैं तो पागल खाने के भीतर बंद करते कोई आश्चर्य नहीं है कि पचास सौ साल में इंतजाम उल्टा करना पड़े क्योंकि पागल इतने ज्यादा हो जाएं तो उनको पागल खाने के भीतर कैसे रखो तो जो लोग ठीक हो उनके लिए एक दीवार बना के अंदर रखना पड़े और बाकी लोग बाहर ये हो सकता है ये हालत रोज बढ़ती जा रही है ये रोज फैलती जा रही है और इस सब के पीछे गलत शिक्षा है एक सम्यक शिक्षा चाहिए जो एक एक व्यक्ति को आनंद दे सके शांति दे सके उसके अपने जीवन के फूल को खिलने की सुविधा दे सके उसे स्वीकृति दे सके वो जैसा है वैसी स्वीकृति दे सके पिता अगर बेटे को प्रेम करता है तो बेटे को प्रेम करने का एक ही मतलब है और शिक्षक अगर विद्यार्थी को प्रेम करता है तो प्रेम करने का एक ही मतलब है कि वो प्रेम तो दे लेकिन बेटे को या विद्यार्थी को ढांचों में डालने की कोशिश ना करे आदमी सांचो में नहीं ढाला जा सकता आदमी मशीन नहीं फोर्ड की कारें एक जैसी हो सकती हैं लाख कार्य एक जैसी हो सकती है लेकिन आदमी एक जैसा नहीं हो सकता दुर्भाग्य होगा उस दिन जिस दिन हम एक जैसे आदमी ढालने में समर्थ हो जाएंगे लेकिन हमारी कोशिश यही है कि एक जैसे आदमी हम ढाल दें सब आदमी एक जैसे हो जाएं। लेकिन ये कोशिश आदमी को मिटाने की कोशिश है और आदमी इनकार करता है इस कोशिश बगावत करता है आज सारी दुनिया में बच्चे इंकार कर रहे हैं पुरानी शिक्षा से शिक्षक से पुराने विद्यालय से उनके इनकार का कारण बच्चे क्रोध से भर गए हैं उनके क्रोध का कारण बच्चे तोड़फोड़ की इच्छा से भर गए हैं उनकी तोड़फोड़ की इच्छा का कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ढांचा हम दे रहे हैं वो ढांचा उनकी आत्मा को कैद बन जाता है उनकी आत्मा को विकसित नहीं होने दे उनकी आत्मा को रोकता है फैलने नहीं देता ऐसा है जैसे हमने किसी पौधे के चारों तरफ लोहे की बागुड़ लगा दी और पौधे की शाखाओं को कहा है इस तरफ बढ़ना इस तरफ नहीं और पौधे के फूलों को कहा है इस तरह खिलना इस तरह नहीं और पौधे की जान मुसीबत में पड़ गई है और पौधा सारी ढांचे को तोड़ के जहां उसकी मर्जी हो वहां बढ़ जाना चाहता है आदमी अब तक स्वीकृत नहीं हो सका है हम उसे ढांचे में डालने की कोशिश करते रहे क्या हम स्वतंत्र आदमी पैदा कर सकेंगे शिक्षा से अगर नहीं कर सकेंगे तो आदमी डूबेगा उसकी सभ्यता डूबेगी और यदि हम स्वतंत्र आदमी पैदा करना चाहें तो मैंने सूत्र की दो तीन बातें कही एक तो नॉन एम्बिस माइंड गैर महत्वाकांक्षी चित्र पैदा करना पड़ेगा दूसरा एक ऐसा चित्त जो तुलना नहीं करता और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने होने को स्वीकार करता है है वो वो जैसा है। एक फकीर फकीर के पास कोई मिलने गया था। और उस फकीर से वो कहने लगा आप बड़े शांत हैं और मैं बड़ा आशांत मुझे शांत होना है आप कोई रास्ता बता दे उस फकीर ने कहा भाई ठीक है मैं शांत हूँ तुम आशांत हो बात खत्म हो गई मैं तो कभी तुम्हारे पास पूछने नहीं आया कि आप शांत हैं आप मुझे शांत होने का रास्ता बता दो उस उस आदमी ने कहा ठीक है आप पूछने नहीं आए क्योंकि आप शांत है लेकिन मैं अशांत हूँ मुझे आप जैसा होना है मुझे रास्ता बता दे उस फकीर ने कहा कि अगर मुझ जैसे होने की कोशिश की तो और अशांत हो जाओ अगर शांत होना हो तो जो हो उसके लिए राजी हो जाओ किसी और जैसे होने की कोशिश मत करो ठीक कहा उस फकीर ने लेकिन वो आदमी न माना उसने कहा नहीं कोई रास्ता बताए फकीर उसे हाथ पकड़ के बाहर ले गया और बाहर एक चिनार का वृक्ष है आकाश को छूता हुआ चांदनी में खड़ा फकीर ने कहा उस वृक्ष को देखते हो तो आदमी ने कहा देखता हूं देखते हो कितना लंबा है उसने कहा देखता हूँ पास में एक गुलाब की झाड़ी है छोटी सी जमीन को छूती हुई उसने कहा इस झाड़ी को देखते हो इस पौधे को देखते हो उस आदमी ने कहा देखता हूं उस फकीर ने कहा मैं 20 साल से रह रहा हूं इन्हीं झाड़ियों के पास इसी वृक्ष के पास मैंने कभी इस छोटे पौधे को बड़े पौधे से पूछते नहीं सुना कि तू बड़ा लंबा है मैं कैसे लंबा हो जाऊं ये बता रहा ये छोटा पौधा अपने छोटे होने से बड़ा आनंदित ये बड़ा पौधा अपने बड़े होने से बड़ा आनंदित थे ये बड़ा पौधा छोटा नहीं होना चाहता ये छोटा पौधा बड़ा नहीं होना चाहता और चूंकि कोई कोई नहीं होना चाहता इसलिए इनकी दुनिया में बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं है जो है वो है लेकिन आदमी ने बड़े सवाल पैदा कर लिए हर आदमी किसी और जैसा होने की कोशिश में लगा हुआ है सब हमारी आंखें भटक रही है चारों तरफ की कौन किस जैसा हो जाए और इस जाल में इतनी मुसीबत हो गई है कि कोई भी वो नहीं हो पा रहा है जो होने के लिए भगवान प्रत्येक को अधिकार देता है जो अधिकार है मेरा वो मैं नहीं हो पा रहा हूँ और जो मैं नहीं हो सकता हूँ उसके होने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी नियति है जो मेरी रच में हो सकता हूँ वो मैं नहीं हो रहा हूँ लिंकन अमरीका का राष्ट्रपति हुआ वो चम्हार का लड़का था गरीब का था लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई उसके राष्ट्रपति हो जाने से और जिस दिन पहले दिन सीनेट में खड़ा हुआ तो एक आदमी ने खड़े होकर कि से लिंकन ये मत भूल जाना कि तुम्हारे बाप एक चम्हार थे लिंकन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने जो कहा वो याद रखने जैसा है लिंकन ने कहा कि धन है मेरे मित्र जिन्होंने ये याद दिला एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बाप जितने अच्छे चमार थे उतना अच्छा प्रेसिडेंट शायद मैं नहीं हो सकूंगा मेरे बाप जितने अच्छे चमार थे उतना अच्छा प्रेसिडेंट शायद मैं नहीं हो सकूंगा और दूसरी बात लिंकन ने ये कही कि क्या मैं पूछ सकता हूँ जहां तक मुझे याद आती है जिन मित्र ने मेरी पिता की याद दिलाई है मेरे पिता उनके घर के जूते भी बनाते थे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कोई जूता अब तक गड़ रहा है कोई जूता गलत बना है कोई जूता अब तक मेरे पिता को मरे वर्षों हो गए तकलीफ दे रहा है अगर तकलीफ दे रहा हो तो मुझे कहें हालांकि मेरे पिता की ये ख्याति थी कि उनके जूते कभी किसी को तकलीफ नहीं दिए वे बड़े कुशल चमहार थे एक कुशल चम्हा होने का भी आनंद है एक कुशल शिक्षक होने का भी आनंद एक गिट्टी फोड़ने वाले की भी अपनी कुशलता है लेकिन हम सब दौड़ में लगे हैं हम सब दौड़ में लगे हैं कि हम दूसरे जैसे हो जाएं इसलिए कोई आदमी कुशल नहीं हो पाता क्योंकि कुशल तो हम वही हो सकते हैं जो हम हो सकते हैं शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नियति का उद्घाटन करा दे हम उसे उद्घाटन करा दें कि वो क्या हो सकता है और वो जो हो सकता है उसके होने के लिए उपकरण जुटा दे और वो जो हो सकता है उसके होने के लिए सुविधा जुटा दें। एक बीज को हम डाल देते हैं फिर खाद डाल देते हैं फिर पानी डाल देते हैं फिर बीज से अंकुर निकल आता है बस शिक्षा अंकुरन बननी चाहिए आरोपण नहीं ये अंतिम बात कहना चाहता हूं शिक्षा अंकुरन बननी चाहिए आरोपण नहीं बीज हम बीज में हूं शिक्षा भूमि बननी चाहिए खाद बननी चाहिए पानी बननी चाहिए और जो मेरे भीतर से अंकुर निकलेगा उस अंकुर के निकलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए तो हम एक ऐसा आदमी पैदा कर सकेंगे जो सुखी है और हम एक ऐसा आदमी पैदा कर सकेंगे जो वीणा से संगीत पैदा कर लेता है और जिस दिन हम ऐसा आदमी पैदा कर सकेंगे उस दिन स्वर्ग को मृत्यु के बाद रखने की जरूरत ना होगी उसे हम पृथ्वी पर ही निर्मित कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों को यह सब सोचना पड़ेगा मैंने ये थोड़ी सी बातें कही ताकि आप सोच सके मेरी बातों को मान लेना जरूरी नहीं मेरी बातें आपको मान लेना जरूरी वो भी कैसे सकता है और मेरी बात को मानने की जल्दी नहीं करना क्योंकि वो फिर आरोप हो जाती है सोचना विचारना शायद कुछ कुछ ठीक ठीक हो, अगर कुछ लगे खुद के सोचने से तब वो मेरा नहीं रह जाएगा वो आपका हो जाता है और जो सत्य अपना है वो जीवन में संपत्ति बन जाता है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें।